देखो, देखो ये एक सौ चौवालीस ये देखो एक सौ चौवालीस वेट पर शंका थी ना इसमें जो श्लोक आया है इसका अर्थ बताया कि श्लोक क्या है प्रकृति क्रीमाणान गुण ही कर्मण सर्वसा कर, मतलब कर्म कर्म सर्वसा कर्म सभी प्रकार से प्रकृति के सत्वाधि गुणों के द्वारा किए जाते हैं किसके द्वारा गुणों के द्वारा समझते हैं ना सत्व गुण की अधिकता होने से सतवाद समझाते ज्ञानम है ना व्यक्ति क्या है इस वो ज्ञान जनक कर्मो में लगता है शास्त्र अध्ययन में लगता है भजन ज्ञान में लगता है अध्ययन में लगता है रजोगुण से प्रवृत्ति होती है जिसके इसके दुख होता है तमोगुण एक दूसरा होता है तो ये इन कर्मों में ये गुण है है, है है कि नहीं है गुण के बिना होता है क्या क्योंकि कोई भी कार्य किसी एक के होने पर होता है या सभी कारणों के होने पर होता है तो भी उसमें कारण है। तो सर्वसा कर्म सभी प्रकार से प्रकृति के गुणों के द्वारा किए जाते हैं किंतु अहंकार विमूड आत्मा अहंकार से विमूड आत्मा है ना अहंकार के कारण जिसको जो आत्म स्वरूप का ज्ञान नहीं हुआ है वो व्यक्ति अपने को करता मैं करता हूँ ऐसा करता मान लेता है वही देखना जो इस वचन के द्वारा मिला प्रकृति के गुणों का ही करतृत्व कहा जाता है आत्मा के का कर्तृत्व अतः आत्मा को कर्ता मानना उचित है इसका समाधान देखना कहते हैं ज्ञान की तरह कर्तृत्व आत्मा का ही धर्म है मिला और यह कर्तव क्या है सभी कर्मों का साधन कारण है सभी कर्मों का कर्मों। ध्यान देना कर्तव के कारण चाहे वो सात्विक कर्म हो या राजस्व कर्म हो या तामस कर्म हो गीता में तीन प्रकार के कर्म बताया अच्छा है ना सात्विक कर्म राजस्म कर्म हो ना ना तो, तो सभी प्रकार के कर्मों के प्रति कर्तृत्व कारण है कि नहीं है कारण क्या है हाँ तो कर्तृत्व को साधारण कारण मानेंगे कि असारण कारण मानेंगे हाँ और असाधारण कारण क्या है वो गुण है जिनके कारण अलग अलग कर्म हो रहे हैं असारण कारण क्या हो जाएगा अब लगाइए ज्ञान की समाधान ज्ञान की तरह कर्तृत्व तो आत्मा का ही धर्म है या तो सभी कर्मों का साधन कारण है सत्वादी गुणों की उत्कर्षता के कारण होने वाले कर्म भिन्न भिन्न प्रकार के होते हैं है? उन कर्मों के प्रति प्रकृति के गुण विशेष ही आसाधन कारण है प्रकृति के गुण विशेष ही क्या है दो लाइन छोड़ कर नीचे चलो इसलिए प्रकृति के गुण विशेष के द्वारा किए जाने वाले कर्मो में कौन हेतु होगा बताओ प्रकृति हो हो गुण होने तु होगा अलग अलग जो कर्म हो रहे हैं ना प्रकृति के गुण विशेष के द्वारा किए जाने वाले कर्मों में गुणों की हेतुता को न समझकर जो केवल आत्मा को कर्ता मानता है मतलब तो गुणों को हेतु समझकर आत्मा को कर्ता मानना एक बात और गुणों को हेतु न मानकर केवल आत्मा को ही सब कुछ मान लेना है तो अलग अलग जो विविधता है कर्मो की ये गुणों के बिना है तो विव दिता है हेतु कर्म को ना मानकर केवल आत्मा ही सब तरह का कर रहा है तो ऐसा मानने वाला क्या होगा अहंकार से विमो तो कि मैं करता हूँ मान लेता है धर्म तो है पर आप साधारण कारण गुण है ऐसा समझना चाहिए उनके कारण ऐसा सब हो रहा है अच्छा अब देखो चले अब ये गीता का श्लोक है ना इसमें देखना शंकर वास में भी करता सबसे आत्मा ही लिया गया है देख के ना अधिस्थान से क्या लिया गया है शरीर और कर्ता से क्या लिया है हाँ, की भी है। अब यह यहाँ पर देखो तो ये देखना न्याय हुआ पंचे तथ से है तो वह वा, शरीर वनोवीर यद कर्म प्रार्भ थे नरा ना मतलब मनुष्य शरीर से वाणी से और मन से जिन कर्मों को आरंभ करता है, है ना शरीर से वाणी से और मन से जिन कर्मों को वो कर्म न्याय युक्त मतलब क्या है कि चाहे वो विहित कर्म हो अथवा तो उसमें कितने हेतु बताया गया पांच हेतु बताया गया है ना? पांच हेतु कौन अधिष्ठान अधिष्ठान का क्या अर्थ है और कर्ता मतलब आगे। आत्मा आगे। और क्या है कि नाना प्रकार के करण मतलब इंद्रिया अभी और विविधाष का चेष्टा है आगे। आगे। और क्या है की अलग अलग ये चेष्टाएं और पांचवा क्या यहाँ पर दयु मतलब परमात्मा ये सब क्या हो जाएंगे कारण ये क्या हो जाएंगे सब कारण होंगे है ना सब ईश्वर की इच्छा के बिना कुछ होगा अच्छा शरीर के बिना आत्मा कुछ कर पाएगी इंद्रियों के बिना कुछ हो पाएगा सब मिलाकर है ना तत् एवं सती तब पांचों के हेतु होने पर जो केवल आत्मा को ही करता मान ले कि केवल आत्मा ही कर रहा है ये सब नहीं कर रहे हैं तो वो क्या होगा दुर्वती वो वास्तव में समझता है नहीं समझता सबके होने पर आत्मा करता है ये बात ठीक है और सब ये नहीं आत्मा ही सब करता है तो एक ऐसा हो जाएगा दुर्मति हो जाएगा अभी देखो यहाँ पर वही देखना एक कार्य की निष्पत्ति में मिला कितने साधन बताएगा यहाँ पर शरीर इंद्री आदि पांचों साधनों की अनिवार्यता को कहकर केवल आत्मा में कर्तृत्व तो जानने वाले को दुर्मति कहा गया है दुर्मति मतलब न जानने वाला अब सुनो यहाँ पर लेखन आदि कार्य के प्रति कागज स्थित तथा लेखनी इस सब की अनिवार्यता है कि नहीं है तो सबकी अनिवार्यता होने से पुरुष के लेखन कर्तृत्व का निराकरण हो जाएगा क्या बताए समझ में तो पांचों की अनिवार्यता होने पर भी आत्मा के कर्तित्व का निराकरण होगा क्या यदि बोले पांच मिलाकर कहे गए तो आत्मा के कर्तित्व का निराकरण हो जाएगा क्या देखिए तो कुलाल घट वो मिट्टी आदि बिना घट बना पाएगा सब आवश्यक है तो इससे क्या है कुलाल के कर्तित्व का निराकरण हो जाएगा क्या तो कार्य के प्रति पांचों के साधन होने से आत्मा कर्तृत्व का निषेध होगा क्या इसीलिए आत्मा को करता पद से भगवान ने कहा है आत्मा का किस पद से किया अच्छा। करता तो रहेगा ही सबके दूसरे सब साधन है चलिए क्रिया जनक कारकत्वम तो कारक सभी है ना करण भी कारक है सब कारक है ना अधिकरण भी है क्रिया के जनक तो सब है ना लगाइए इसलिए ये है ना कहा हाँ इसलिए उक्त श्लोक में आत्मा का कर्ता पद से ही निर्देश किया गया है लगा इस प्रकार करते तो आत्मा का ही धर्म सिद्ध होता है।, है किसका धर्म सिद्ध होता है तभी तो कर्ता था गया या नहीं करता क्यों कहते तो धर्म के बिना कर्ता मानना है तो किसी को भी कर्ता दे देते शरीर को कर्ता दे देते आगे देखना शरीर आदि पांचों की अपेक्षा रखने वाले कौन सांसारिक कर्म कौन शरीर आदि पांचों की अपेक्षा रखने वाले तथा गुणों के वैष्म के अनुसार होने वाले कौन सांसारिक कर्मों के कितने विशेषण है पहला विशेषण क्या है शरीर पांचों की अपेक्षा रखने वाले और दूसरा विशेषण क्या है गुणों के एक ही तरह के कर्म होते हैं क्या हुँ? तो सांसारिक कर्मों में कितने हेतु है पांच तो जो कारणांतर की अपेक्षा को ना मानकर मतलब अन्न चार की अपेक्षा को ना मानकर केवल आत्मा को कर्ता मानता है उस अकृत बुद्धि मनुष्य का विनाश हो जाता है अकृत बुद्धि है ना वो और जो अन्य की अपेक्षा मानकर आत्मा को कर्ता माने तो वो ठीक है कि नहीं है, है आत्माकर्ता इनके हों इनके सबके हों पर ऐसे नहीं कर पाएगा आगे देखो एक एक पर अगर आप छोड़ आपको बताता हूँ अब चाहे वो पैरा भी देख लो कोई बात नहीं प्रकृति के कार्य देव मनुष्य पशु पक्षी आदि के भिन्न भिन्न प्रकार के शरीरों शरीर किसके कार्य क्या है शरीर है देव, देव मनुष्य पशु आदि के भिन्न भिन्न प्रकार के शरीरों तथा नेत्र आदि इंद्रियों एवं मन के साथ मिलकर होने वाली भिन्न भिन्न प्रकार की क्रिया क्रिया क्या है की शरीर और नेत्र आदि इंद्रिया और मन सबके मिलने से होती है ना तो क्रियाओं का तो केवल आत्मा में नहीं है किंतु प्रकृति के कार्य शरीर इंद्री आदि के होने से इनके होने पर ही होगा ना इनके बिना आत्मा कर पाएगा तो यह प्राकृत है।, है इस, इस कर्तृत्व को कहीं प्रकृति का कह दिया प्रकृति के कार्य इंद्रिय के बिना होगा इसलिए हो कहीं प्रकृति का कह दिया और कहीं गुणों का कह दिया गुणों के बिना होगा इंद्रियों के बिना होगा तो कहीं इंद्रियों को धर्म कह दिया तथा इस कर्तित्व को केवल आत्मा में मानने वालों की निंदा तथा केवल आत्मा में न मानने वाले की प्रशंसा की गई है अब आगे समझे ना। जैसे देखना तेज का स्वाभाविक धर्म क्या है प्रकाश तेज प्रकाश करता है प्रकाश करने वाला कौन है प्रकाश करने वाला तेज है तो तेज का स्वाभाविक धर्म कौन है बात यही समझ गए अब देखना लेकिन नील जैसे बंश प्रकाश करता है तो प्रकाश क्या है तेज का स्वाभाविक धर्म है अब नीला हरा लाल काला यह प्रकाश कैसे होगा शीसा के कारण हम्म? तो तेज का स्वाभाविक धर्म क्या है प्रकाश तो तेज का स्वाभाविक धर्म प्रकाश होने पर भी नीला प्रकाश हरा प्रकाश और लाल प्रकाश यह स्वाभाविक धर्म माना जाएगा क्या किसका नीला प्रकाश पीला प्रकाश हरा प्रकाश तो स्वाभाविक धर्म नहीं माना जायेगा क्योंकि ये किसके कारण हो रहा है सीसादी आदि कारण तो हो रहा है देखो आगे जैसे तेज का प्रकाश धर्म स्वाभाविक होने पर भी नील प्रकाश हरित प्रकाश तथा रक्त आदि प्रकाश स्वाभाविक तो नहीं है प्रकाश के साथ सबका संबंध है नील प्रकाश हरित प्रकाश तथा रक्त प्रकाश स्वाभाविक तो किन्तु किंतु सीसादी उपाधि के कारण है वास्तवी आई प्रकाश धर्म स्वाभाविक है तो नीला प्रकाश हरा प्रकाश ये सोच गया तो उपाधि कारण हो रहा है ना ये वैसे ही आत्मा का स्वरूपानुरूप मतलब आत्म स्वरूप के अनुरूप अब एक बात ध्यान रखना ये देखो ये जो तो अभी पढ़ा रहे है आपको सिद्धांत इसके अनुसार बताया ना कि आत्मा करती तो स्वाभाविक है बताया गया ना तो कैसा करती तो स्वाभाविक है आप समझो ये बताया था आपको जैसे एक दृष्टान्त दिया था कि सूर्य एक स्थान में रहकर करके संपूर्ण संसार को अपनी प्रभा प्रकास से अपने प्रकाश से प्रकाशित करता है करता है ना तो सूर्य प्रकाश स्वरूप है और प्रकाश का आश्रय भी है तो स्वरूप सूर्य शुर प्रकाश स्वरूप है ना तो सूर्य का जो स्वरूप है वो तो एक जगह है और यहाँ जो आता है क्या है ये प्रकाश सूर्य की प्रभा है प्रकाश गुण है प्रकाश और इसका आश्रय कौन है जैसे दीपक की क्या है कि प्रकाश स्वरूप है और प्रकाश का तो दीपक दीपक स्वरूप तो एक जगह रहेगा प्रकाश स्वरूप दीपक और चारों तरफ क्या फैलता है उसका प्रभाव तो क्या उसका? तो है उसका बात आती नहीं। तो इसी प्रकार क्या है कि आत्मा जो है एक जगह है अणु आत्मा एक जगह में देखें। है और सुख दुख को कौन प्रकाशित करता है इसके जो इसके आश्रित रहता है सुनो तो ये आपको एक बार बताया था की यद्यपि जीव आत्मा अड़ु है और फिर भी इसके आश्रित रहने वाला धर्मभूत ज्ञान कैसा है विभु है धर्मभूत ज्ञान कैसा है है। अब देखना यह बताया था कि अनादि कर्म रूप अज्ञान के कारण यह संकुचित होकर देवव्यापी हो गया है किस कारण अनादि कर्म। यह संकुचित होकर देवव्यापी हो गया है उपाधि के कारण संकुचित हो गया उपाधि क्या है कर्म रूप अज्ञान कर्म भी उपाधि है अब कर्म रूप अज्ञान के कारण दे आया तो देवी उपाधि हो गई देवी उपाधि हो गई देव उपाधि का मूल क्या है कर्म हाँ तो यही है तो कर्म रूप अज्ञान के कारण संकुचित होकर के धर्मभूत ज्ञान कैसा हो गया आपकी जैसे सुनो सूर्य का प्रकाश सब और फैलता है है नदी आप जो है न यहाँ पर एक दो किलोमीटर लम्बा भवन बना दे और उसको चारों तरफ दीवार बना दे तो उसके अंदर प्रकाश जा पायेगा तो जो है संकोच क्यों हो गयी समझ में आ रहा है आपने खुद ये अवरोध खड़ा कर दिया अवरोध तो आपने खड़ा कर दिया है तो वैसे अवरोध क्या है यहाँ कर्मरूप अज्ञान इसके कारण क्या है कि वो संकुचित हो गया शरीर व्यापी हो गया अब जैसे कि ये इसके अंदर सूर्य खिड़कियाँ बंद कर दो दरवाजे बंद कर दो तो सूर्य का प्रकाश आएगा और सब तोड़ दो दीवारे दीवारे तो क्या हो जाएगा तो ध्यान देना अवस्था में क्या होता है कि ये उपाधि रहती है कौन उपाधि कर्मरूप रहती है तो क्या आया कि ब्रह्म ज्ञान से ये उपाधि निवृत्त हो जाता है कौन कर्म रूप अज्ञान और यही ज्ञान के संकोच का हेतु था तो ज्ञान के संकोच का हेतु समाप्त होने पर ज्ञान का संकोच रहेगा ज्ञान तो हो जाएगा विभु इसीलिए मुक्त आत्मा को सर्वोज्ञ माना गया है क्या माना गया है वो सर्व सभी वो करती है सभी मतलब ब्रह्मगान वो करती है किसका करती है hmm. और ब्रह्म के आश्रित जो है वो सबका अंधो कर लेगी ब्रह्म के आश्रित <चिरिक> जो भी हैल्याणकार गुण है, है और पूरा संसार ब्रह्म में है तो सबका अंभ कर लेगा मुक्त आत्मा सर्वग्त होती है तो ध्यान देना की स्वाभाविक रूप से ज्ञान कैसा है विभु hmm. है तो स्वाभाविक रूप से क्या है की ज्ञान का प्रसार है ज्ञान का प्रसार कैसा है हाँ आत्मा के ज्ञान का प्रसार है स्वाभाविक ये सूर्य के तेज का प्रसार स्वाभाविक है और आप लगा लेते हैं दीवार बनाकर तो ज्ञान का प्रसार कैसा है स्वाभाविक तो किसके ज्ञान का प्रसार आत्मा के ज्ञान का प्रसार तो आप ज्ञान के प्रसार का कर्ता कौन हुआ तो इतना अच्छी तरह समझना कि ज्ञान के प्रसार का कर्तृत्व स्वाभाविक माना गया क्या ज्ञान के प्रसार का कर्तृत्व किस में रहेगा क्या रहेगा स्वाभाविक माना गया आत्मा में अब ध्यान देना कि जो जो जो प्रसारित ज्ञान है उसका विषय है ब्रह्म उसका विषय क्या है बस आई जो और जो मतलब उपाधि रहित प्रतिबंधक रहित प्रतिबंधक क्या, क्या हो गया था ज्ञान का कर्मों का ज्ञान तो प्रतिबंधक के कारण अवरोध के कारण वो ब्रह्म को विषय नहीं कर रहा था ब्रह्म को विषय मतलब ब्रह्माकार नहीं हो रहा था देव या सचित हो गया था अब इस प्रतिबंधक के हट जाने से वो कैसा हो जाएगा विभू हो जाएगा तो वो उसका विषय ध्यान रखना विभू ज्ञान का विषय ब्रह्म होता है कौन होता है तो ध्यान देना ज्ञान के प्रसार का कर्त तो स्वाभाविक है आत्मा में अथवा कहिए ब्रह्मानुभव का कर्तव्य स्वाभाविक है कौन सा कर्त्य स्वाभाविक है ब्रह्मानुभव किस ज्ञान से होगा जो ज्ञान है जो प्रसारित है बात ही तो ब्रह्मानुभोग स्वाभाविक है या ज्ञान के प्रसार का कर्तृत्व स्वाभाविक है और कर्तृत्व स्वाभाविक नहीं है सांसारिक प्रवृत्तियों में सांसारिक कर्मों के प्रति जो कर्तृत्व है आत्मा का वो स्वाभाविक है वो तो दे इंद्री अनुसारियों का कारण है गुणों तत्व गुणों के कारण है देह के कारण है इंद्री के कारण है वो स्वाभाविक नहीं है स्वाभाविक कौन है ब्रह्मानुभोग का यही अथवा ज्ञान के प्रसार का कर्तित्व यही एक स्वाभाविक माना गया सिद्धांत में और उपाधि कर्तव्य मानी गई है इसका स्वभाव है क्या परमात्मा का अनुभव करना स्वभाव है ये तो प्रतिबंधक की उपाधि आने से नहीं कर पा रहा है उपाधि अट जाए तो ब्रह्मांुभव करता रहेगा इसमें आ रहा है सभी प्रकार के कर्तव्य स्वाभाविक नहीं माने है ना ये ध्यान रखना अब इसमें आ रहा है नहीं तो लिख लेना अभी इसमें कुछ आएगा देखो आ, ये जो हमने बोला है, आने वाला है यही आ जाएगा चिंता मत करो कुछ इस पर कुछ अगले पेज पर जैसे तेज का प्रकाश धर्म स्वाभाविक होने पर भी नील हरित रक्त आदि प्रकाश स्वाभाविक है? नहीं है किन्तु शीशा आदि उपाधि के कारण है वैसे ही आत्मा का रूप, मतलब आत्मा के स्वरूप के अनुकूल आत्मा के स्वरूप के अनुसार आत्मा के स्वरूप के अनुरूप क्या है इंद्रिय इंद्रिय इंद्रिय ज्ञान ज्ञान के के प्रसार का के प्रसार का का कैसे सापेक्ष की इंद्री ध्यान देना जैसे अभी देखना सोते समय कोई ज्ञान होता है तो सुखी में और स्वप्न अवस्था में मन से ज्ञान होता है तो मन से प्रसार होता ज्ञान का आप जब नेत्र से देखते हैं तो धर्म धर्मभूत ज्ञान का प्रसार किससे हो रहा है नेत्र से ही तो विषय देश में जाकर विषयाकार होकर के विषय तो को प्रकाशित कर रहा है तो यह संसारावस्था में ज्ञान का प्रसार किससे होता है इंद्रियों के द्वारा बद्धावस्था में ज्ञान का प्रसार किसके द्वारा होता है बात इस इंद्रियों के द्वारा अवस्था में ज्ञान का प्रसार किसके द्वारा होता है और मुक्तावस्था में इंद्री निरपेक्ष ज्ञान का प्रसार है स्वाभाविक ज्ञान का प्रसार है ज्ञान का प्रसार कैसे है विण। विण। इंद्री अधिन है क्या बस वही इंद्री निरपेक्ष ज्ञान के प्रसार का कर्त इंद्री निरपेक्ष क्या ज्ञान का प्रसार, प्रसार। इंद्री निरपेक्ष क्या और आत्मा के स्वरूप के अनुरूप क्या है इंद्री निरपेक्ष ज्ञान का प्रसार है न आत्मा के स्वरूप के अनुरूप क्या है इंद्रिय निरपेक्ष ज्ञान के ये आत्म स्वरूप अनुरूप है ध्यान रखना बिल्कुल अनुकूल है ये आत्म स्वरूप के आत्मा का स्वरूप रूप क्या है इंद्रिय निरपेक्ष ज्ञान का प्रसार ज्ञान का प्रसार कैसा लेना है इंद्रिय निरपेक्ष ये बद्धावस्था में होता है कब होता है हाँ इंद्रिय निरपेक्ष ज्ञान के प्रसार का कर्तृत्व स्वाभाविक होने पर भी आया पूर्ण पाप के जनक सांसारिक कर्मो का कर्तृत्व स्वाभाविक नहीं है सुनो पाप के जनक जो सांसारिक कर्म है ना जैसे यज्ञ आदि कर्म है किसी को मारना है काटना है जो बीच कर्म है न, इनका तो ने। ने। ना इनका कर्तित्व स्वाभाविक पूर्व करना बल्कि पूर्व कर्म मूलक सत्वाधि गुणमयी प्रकृति के कार्य वे इंद्री प्राण का संसर्ग रूप उपाधि के कारण है सुनो कौन सा कर्तित्व स्वाभाविक है आत्मा में बोलो कर्तित्व तो और यहाँ किन शब्दों में क्या है उसको इंद्रपेक्ष ज्ञान के प्रसार का इंद्रिय निरपेक्ष ज्ञान के प्रसार का कर्तित्व तो ये कैसा है स्वाभाविक है और कौन सा कर्तृत्व स्वाभाविक नहीं है पूर्ण पाप के जनक सांसारिक कर्मों का कौन पूर्ण पाप के जनक सांसारिक कर्मों का कर्तृत्व स्वाभाविक है बस बस में आते हैं हालांकि एक कर्तव्य तो है आत्मा में ही पर एक स्वाभाविक है एक स्वाभाविक नहीं है एक उपाधिक हो गया एक स्वाभाविक हो गया दोनों तो दोनों कर्तव्य में आए ना एक स्वाभाविक एक है? अब देखना बल्कि तो जो स्वाभाविक नहीं है उसको कैसा है पूर्व कर्म मूलक तत्वादी गुणमयी प्रकृति के कार्य इंद्री प्राण का संसर्ग रूप उपाधि के कारण तो है सुनो पूर्ण पाप के जनक सांसारिक कर्मो कर्तृत्व स्वाभाविक है पाप के जनक कौन है कर्म तो सांसारिक कर्म करते तो स्वाभाविक है तो किस कारण है लिखा है उपाधि के कारण है किस कारण है उपाधि के कारण क्या है बोलो सांसारिक कर्मों का नहीं। नहीं। जो संसार मतलब बद्धा बद्वावस्था में जो कुछ कर्म हो रहे हैं ना बीच निश्चित तो ये किस कारण है इनका कर्तित्व सांसारिक कर्म करतृत्व किसके कारण है उपाधि के कारण है ना और उपाधि क्या है दे इंद्री प्राण का संबंध है। इंद्री प्राण का, देखो ये दे इंद्री प्राण है तो दे का संबंध उपाधि है उपाधि क्या है अरे दे को भी उपाधि कह सकते इंद्री को भी कह सकते प्राण को भी कह सकते इनके संबंध को भी कह सकते हैं सब उपाधि है तो या किसको उपाधि का दे इंद्री प्राण का हाँ यह संबंध क्या है हाँ दे इंद्री प्राण का संसर्ग मतलब संबंध तो संसद रूप उपाधि के कारण है दे इंद्री प्राण का संसर्ग रूप क्या है उपाधि और उपाधि के कारण क्या है सांसारिक कर्मों का अच्छा अब सुनो और दे इंद्री प्राण का संसर्ग है, तो दे इंद्री प्राण ये किसके कार्य हैं? बोलो किससे हो? तो प्रकृति के कारण है दे इंद्री प्राण किसके कार्य हैं? और प्रकृति कैसी है सत्यवादी गुणमयी बात ही समझ में तो सत्ता गुणमयी प्रकृति के कारण इंद्री प्राण का संसर्ग रूप उपाधि के कारण है समझ में आई बात अब ध्यान देना तो दे इंद्री प्राण का संसर्ग रूप उपाधि जो होती है ना ये किसके अनुसार होती है पूर्व कर्म के अनुसार किसके अनुसार होती है दे इंद्री प्राण का संसर्ग रूप उपाधि किस कारण होती है तो पूर्व कर मूल है उसका पूर्व करो मूलक सत्ता गुणमयी प्रकृति के कारण प्राण का संसर्ग रूप उपाधि के कारण है बात समझ में आई तो सांसारिक कर्मोकर्तृत्व दे इंद्री के बिना होगा नहीं हुआ उपाधि के बिना तो इस उपाधि के कारण है बात समझ आती है अच्छा तो दो प्रकार एकत्रित हो गए सांसारिक कर्मो कर्तृत्व स्वाभाविक होगा जो भी सांसारिक कर्म है चाहे बीत हो जाए निषिद्ध हो इनका कर्तृत्व तो आत्मा में कैसा है औ प्रकृति ही इत्यादि श्लोकों का तात्पर्य है है ना हेलो पहले यह प्रकृति ही क्रियामाणानी इत्यादि श्लोकों का तात्पर्य है अब सुनो तो कल श्लोक तो आया था गीता का की प्रकृति के कर्म सभी प्रकार से प्रकृति के गुणों के द्वारा किए जाते किसके द्वारा प्रकृति के तो प्रकृति के गुणों के, दुण के, दुण। तो के, के कर्म सभी प्रकार से कौन सांसारिक कर्म है कौन कर्म। ये प्रकृति के गुणों के द्वारा किए जाते हैं और ब्रह्मांड वो जो है प्रकृति गुणों के द्वारा होगा तो प्रकृति नहीं रहेगी बातें सुनिए कि इसके कर्म सभी प्रकार से प्रकृति के गुणों के द्वारा किए जाते हैं तो अब इनके बिना आत्मा कर पाएगा तो इनके बिना जो आत्मा को करता मान लेगा वो कैसा हो जाएगा विमुद आत्मा बात नहीं।, नहीं नहीं या प्रकृति कर्म की का तात्पर्य है है अब सुनो सुनो ना ब्रह्मांड वो जब होगा तो प्रकृति के कारण नहीं होगा दे इंद्रिय से नहीं होगा नहीं समझे भाई बात जैसे देखिए ब्रह्मांड वो का मतलब है ये सांसारिक कर्मों का कर्तृत्व तो प्रकृति का संसद रूप उपाधि के कारण है हैं और, और ये सांसारिक कर्मों का कर्तृत्व तो स्वाभाविक नहीं है और परमात्मा के अनुभव का कर्तृत्व तो स्वाभाविक है स्वाभाविक तो क्या है परमात्मा के अनुभव का कर्तृत्व तो? अभी ये बताया गया ग्रंथ में अभी तक ये पढ़ा रहे है की आत्मा का कर्तृत्व तो स्वाभाविक है आत्मा कर्तृत्व अब विचार करना है कि जो स्वाभाविक कर्तृत्व है क्या सभी प्रकार के कर्मों का कर्तृत्व तो स्वाभाविक है कहते नहीं सांसारिक कर्म जो है ना चाहे वो अच्छे कर्म हो बुरे कर्म हो चाहे भीत हो या निषिद्ध हो सांसारिक कर्मों का कर्तृत्व तो स्वाभाविक नहीं है ये तो देह इंद्री के संबंध के कारण है देह इंद्रिय संबंध के बिना यहाँ कुछ आप कम कर सकते चाहे अच्छे कर्म हो बुरे कर्म हो दे इंद्री प्राण के संसद के बिना तो दे इंद्रिय प्राण का संसद क्या है ये उपाधि है तो ये क्या उपाधि के कारण सांसारिक कर्मो कर् है और दे इंद्रिय प्राण ये त्रिगुण त्रिगुणात्मक है की नहीं है तो गुणों का कार्य होने से इसको क्या कह सकते गुण है मिट्टी के कार्य घड़े को क्या कह देते हैं तो यह प्रकृति के कार्य शरीर इंद्री को कह देंगे प्रकृति और प्रकृति क्या है गुण रूप है सांस कहते हैं ना गुणमयी त्रिगुण में ही तो गुणों के कार्य शरीर को क्या कह देंगे गुण तो ये सांसारिक कर्मो का कर्तृत्व तो गुणों के कारण है ऐसा कहो या दे इंद्री का संसर्ग रूप उपाधि के कारण है ऐसा कह सकते हैं ना हम्म? और दे इंद्री प्राण का संसर्ग किसके, किसके का मूल क्या है पूर्व कर्म है। दे प्राण तो प्रकृति के कार्य हैं तो प्रकृति के कारण देसर्ग रूप उपाधि के कारण सांसारिक कर्मों का कर्तृत्व है और देह इंद्री प्राण का संसर्ग रूप उपाधि का मूल क्या हो जाती है किस कारण मिलता है ये पूर्व कर्म ये ध्यान देना तो पूर्व कर्म के कारण क्या होता है देह इंद्री प्राण का संसर्ग रूप उपाधि इसके कारण क्या होता है सांसारिक कर्मो सांसारिक कर्म होते हैं सांसारिक कर्मो कर्तृत्व स्वाभाविक हुआ आत्मा में नहीं हुआ ब्रह्मांडों का कर्तित्व स्वाभाविक है ब्रह्मांड लोग कर तो क्या है फिर से समझो जैसे कि सूर्य का प्रकाश सब जगह फैला हुआ है आप बीच में जो है भवन खड़ा कर दो हैं, और दीवारें लगा दो तो अंदर प्रकाश जा पाएगा? तो अवरोध तो आपने खड़ा कर दिया का आपने खड़ा कर दिया वैसे ही क्या है कि जीव तो ज्ञान रूप है आत्मा ज्ञान रूप है और आत्मा के आश्रित एक धर्मभूत ज्ञान रहता है बताया था ना तो आत्मा यद्यपि अड़ू है फिर भी उसके आश्रित रहने वाला धर्मभूत ज्ञान कैसा है तो विभु है धर्म उद्ञान अब जो विभू होगा तो विभू का होगा परमात्मा धर्म उद्ञान विभु है मतलब मतलब हाँ। ब्रह्माकार है है वो करता तो अब क्या है कि की कर्म रूप अज्ञान के कारण वो संकुचित होकर कैसा हो गया वो शरीर क्या संकुचित क्यों हो गया अनादिकर्म रूप तो उसका ब्रह्मानुभव का प्रतिबंधक क्या हो गया है ना जैसे जो मकान खड़ा कर दिया दीवार खड़ी कर दी सूर्य का प्रकाश नहीं आ सकता है तो प्रतिबंधक क्या हो गया मकान, मकान दीवार उसको तोड़ दो है तो जो अनादि कर्म रूप अज्ञान के कारण क्या है कि धर्म धर्मभूत ज्ञान शरीर व्यापी हो गया है परमात्मा के साक्षात्कार से कर्म रूप अज्ञान रहेगा निपड़ित हो जाएगा तो प्रतिबंधक हट गया अब धर्मभूत ज्ञान कैसा हो जाएगा हाँ ज्ञान का प्रसार निभू तो है ही ज्ञान का प्रसार हो जाएगा मतलब वो संकुचित नहीं रहेगा वो विभू हो गया प्रसार हो गया तो ज्ञान का प्रसार का कर्तृत्व तो आत्मा में कैसा है है और जो ज्ञान का प्रसार है मतलब फैला हुआ ज्ञान है प्रसारित ज्ञान है उस ज्ञान का विषय कौन होगा तो ज्ञान का विषय कौन होगा तो ब्रह्म का रोगा अब ये ध्यान रखना कि वो फिर ज्ञान का विषय ब्रह्म है तो ज्ञान का विषय ब्रह्म है और तो ब्रह्म से क्या समझो ब्रह्म है तो ब्रह्म जो है ना आनंद कल्याण कारक गुणों के आश्रय है दयालूटा कृपालुता लूटा कितने गुण हैं अब संतों का वाग में पढ़कर देखिए भगवान के कितने कितने गुणों का वर्णन करते हैं है उनके नहीं। तो वो क्या भगवान का साक्षात्कार होता भगवान जैसे है वैसे भगवान का साक्षात्कार होता भगवान अनंत गुणों से अनंत कल्याण कारक गुणों से विशिष्ट है तो अनंत कल्याण कारक गुणों का भी साक्षात्कार होगा भगवान का जो है ना व्यापक भगवान जो है वो दिव्य मंगल विग्रह को भी धारण किए हुए हैं तो उनके क्या है कि द्विभुज चतुर्भुज बिग्रय का भी दर्शन होगा और जितना ये जो भगवान की विभूति की इसकी है ये भगवान, भगवान, की। भगवान। चेतन अचेतन ये जगत भगवान की आश्रित है तो इसका भी ज्ञान होगा लेकिन अभी जैसे आप समझते हैं ना घर पट सबको अलग अलग समझ रहे है ना ये भगवान दिखाई दे रहा है आपको और को क्या है की ज्ञानी को सब भगवान में स्थित दिखाई देगा ज्ञानी को सब भगवान में सब भगवान में स्थित दिखाई देगा उसके ज्ञान का मुख्य विशेष कौन होगा परमात्मा hey. मुख्य विशेष कौन होगा हाँ वो पूरे संसार को किसमें स्थित देखेगा भगवान uh -huh. को जब पूरे अर्जुन ने सबको भगवान में स्थित देखा पूरे संसार को भगवान में स्थित देखेगा तो जीव और प्रकृति को भी किसमें स्थित देखेगा संसारी प्राणी स्वतंत्र देखता है घटपट को और घटपट के अंतरात्मा को देखता है क्या वो सबके अंतरात्मा को देखेगा विशेष रूप से और विशेषण रूप से नहीं संसार को, विशेष रूप से भगवान को और विशेष रूप से जीव जगत के पूरे संसार को, बात में तो ये मतलब ब्रह्म का साक्षात्कार होने पर वो कुछ नहीं जानता है, इसका मतलब ब्रह्म से अस्तित्व कुछ नहीं जानता है ब्रह्म क्या है सबका आश्रय है तो जब सबके आश्रय का साक्षात्कार होगा तो सबको छोड़कर होगा अर्जुन को जो साक्षात्कार हुआ सबको देखा कि नहीं देखा लेकिन मुख्य विशेष कौन है उसके ज्ञान का मुख्य तो वही है बाकी उसके आस्तित तो उस सबको समझाओ, उसके सेवक सबको समझाए उसकी विभूति सबको समझाए प्रधान तो भगवान है ना तो ब्रह्म का साक्षात्कार रोने पर कुछ नहीं जानता है ब्रह्म से पृथक कुछ नहीं जानता है सब कुछ किसमें स्थित है गीता कहे हम देखो फिर हम भूल जाते हैं न तदस्सी बिना उत्तम चराचरम ऐसी कोई वस्तु नहीं है जो की मेरे बिना हो मेरे जैसे की अग्नि के बिना धूम होता है अग्नि से अग्नि से अग्नि के बिना धूम नहीं होता हूँ अग्नि से तो जो ऐसी कोई वस्तु नहीं है जो कि मेरे बिना हो और मेरे से सब कुछ है, मेरे से मतलब भगवान के बिना किसी को नहीं देखता स्वतंत्र और भगवान में वो सबको देखता है तो प्रकृति को नहीं देखता ऐसा मतलब नहीं प्रकृति वो स्वतंत्र नहीं समझता है भगवान के आश्रित समझता है ना जैसे अर्जुन ने देखो विराट सबको देखा है पर ज्ञान का मुख्य विशेष कौन है परमात्मा हाँ परमात्मा है तभी तो जो है ना जो भक्त भगवान का साक्षात्कार करते हैं तो क्या अतीत अनागत काल के कितने भक्तों के दर्शन हो जाता है वो देखते हैं सब भगवान में है सबका सबस्ता साक्षात्कार हो जाता है है ना जो तो ऐसा भगवान ने कितनी लीलाएं की है किस किस अवतार में क्या किया सब उनको पता चल जाता है तो अब यही कहना है कि सब अब ये देखना लेकिन जो ज्ञान के प्रसार का कर्तृत्व है कैसा है स्वाभाविक भगवान के अनुभव तो कैसा है ये लेकर है क्या नहीं उपाधि देकर ये नहीं दे के रहते तो साक्षात्कार होगा उपाधि के रहते साक्षात्कार नहीं होता ये बात नहीं है होता है लेकिन अंतर होगा उसमें क्योंकि पूरा कुछ प्रतिबंधक तो है ना ये सब ये अविद्या कर्म रूप अज्ञान का कार्य है ना तो साक्षात्कार होता है कि कुछ प्रतिबंधक तो रहते हैं ना, ना होने पर भी होगा अब कुछ चले हाँ ध्यान देना देखो आगे ये देखना ये ध्यान रखना उसको स्वाभाविक कर्तृत्व तो है क्या ज्ञान के प्रसार का कर्तृत्व तो स्वाभाविक है या ब्रह्मांडों का कर्तृत्व तो स्वाभाविक है और सांसारिक कर्मों का कर्तृत्व तो कैसा है और है वो स्वाभाविक है इस बात को ध्यान रखना यही अंतर हो गया न्याय सिद्धांत अनुसार सभी कर्मों का कर्तृत्व कैसा है उसमें स्वाभाविक है और संक्रमत में सभी कर्मों का कर्तृत्व कैसा है औपाधिक है और यहाँ पर क्या है ब्रह्मानुभ का कर्तित्व तो स्वाभाविक है और अन्य कर्मों का कर्तृत्व कैसा है हाँ ब्रह्मानुभ में क्या है आत्मा का सहज अधिकार है उसका स्वाभाविक अधिकार है जैसे पिता की संपत्ति को प्राप्त करने में पुत्र का अधिकार होता है की नहीं होता सहज अधिकार है वैसे भगवान का अनुभव करने में परमात्मा का साक्षात्कार करने में परमात्मा का अनुभव करने में सबका अधिकार है वो तो प्रतिबंधक आ गया वो हट जाएगा तो साक्षात्कार होता रहेगा अब आगे देखना 146 सौ छियालीस ऊपर बद्ध जीव के ज्ञान का प्रसार इंद्री द्वारा होता है मिल गए जो बद्ध जीव मतलब जो बंधन में है जो जीव सांसारिक जीव है ऊपर की पंक्ति तो जैसे देखो धर्मभूद ज्ञान विषय को प्रकाशित करता है, है तो जैसे चक्षु जब, जब जो रूप का ज्ञान होता है या रूप वाले घटादी का ज्ञान होता है तो किस इंद्री से होता है तो फिर प्रकाशित प्रकाश कौन करता है सिद्धांत के अनुसार ज्ञान तो वो तो वो किस इंद्री ऐसी जाके प्रकाशित करेगा है ना तो बद्ध जीव के ज्ञान का प्रसार इंद्रिय द्वारा होता है किसके द्वारा इंद्रिय द्वारा किसके ज्ञान का प्रसार होता है और जो मुक्त जीव का ज्ञान का प्रसार कैसा होगा स्वाभाविक इंद्रिय निरपेक्ष ज्ञान है मुक्तात्मा का ज्ञान कैसा है ये ध्यान रखना बद्य जीव के ज्ञान का प्रसार इंद्री द्वारा होता है इंद्री सापेक्ष ज्ञान का प्रसार किसका होगा जीव का है ना? इंद्री सापेक्ष ज्ञान के प्रसार का कर्तृत्व भी आत्मा का स्वरूपता नहीं है जैसे सांसारिका एक ध्यान लेना, एक कर्म का कर्तृत्व और एक है क्या है कि ज्ञान के प्रसार का कर्तृत्व सुनो जैसे देखो आपने कुछ काम कर रहे हैं भले बुरे कर्म कर रहे हैं तो कर्म का कर्तृत्व हो गया और आप देख रहे हैं हैं आप जान रहे हैं, तो ज्ञान तो वही है इंद्री सापेक्ष ज्ञान के प्रसार का कर्तृत्व भी आत्मा का स्वरूपता नहीं है मतलब स्वाभाविक नहीं है यह अभी कर्म रूप निमित्त के कारण है निमित्त का मतलब मतलब इंद्रिय इंद्रीक्ष ज्ञान के प्रसार का कर्तृत्व तो भी कैसा है उपाध्य हो जैसे अभी आप देख रहे हैं दीवार देख रहे घर देख रहे पट देख रहे संसार को देख रहे सुन रहे तो ये सब ज्ञान हो रहा है कि नहीं हो रहा है सभी इंद्रियों से तो इंद्रिय इंद्रियपेक्ष ज्ञान का प्रसार होने से ये विविध तब्का विषयों का ज्ञान हो रहा है सब स्पर्श रूप धर्म स्पर्श का जो ज्ञान हो रहा है ये कैसे हो रहा है ज्ञान का प्रसार होने पर तब इंद्रियों का जो ज्ञान होता है संसार संसारावस्था में वो कैसे होता है ज्ञान का और ज्ञान का प्रसार किसके द्वारा होता है इंद्रियों के द्वारा शरीर के होने पर होगा कर्म के होने पर शरीर इंद्री मिलेगी और इंद्री शरीर होने पर इंद्री से होगा तो ज्ञान का प्रसार किसके द्वारा होता है, है? है ना कर्म के कारण शरीर इंद्रिय प्राप्त हुई है पर ज्ञान का प्रसार किसके द्वारा होगा तो इंद्री सापेक्ष ज्ञान के प्रसार का कर्तृत्व जो है या स्वभावता है क्या या भी कर्म रूप उपाधि के कारण है निमित्त करते उपाधि जैसे देखो संसार संसारावस्था में बंधन अवस्था में शब्द स्पर्श रूप प्रसंध इन विविध विषयों का ज्ञान होता है इंद्रियों द्वारा होता है ज्ञान तो ज्ञान होता है तो ज्ञान मतलब विषय का ज्ञान होता है मतलब विषय का प्रकाश होता है विषय का प्रकाश कौन करता है इंद्रियां करती है धर्मभूत ज्ञान करती है धर्मभूत ज्ञान करता है है ना इंद्रियां तो क्या है उसमें हेतु बनती है तो विषय का प्रकाश तो धर्मभूत ज्ञान करता है तो धर्मभूत ज्ञान का प्रसार किसके द्वारा होता है तो ध्यान देना कि इंद्रिय सापेक्ष ज्ञान के प्रसार का कर्तृत्व स्वरूपता है या भी कर्मरूप निमित्त के कारण या भी या से क्या लेंगे बोलो सापेक्ष ज्ञान के प्रसार का कर्त हाँ सापेक्ष ज्ञान के प्रसार का ये भी किसके कारण है कर्मरूप संसार जो, जो, अवस्था में बंधन अवस्था में जो भी जो सब शब्द रूप रसगंध इन सभी विषयों के ज्ञान हो रहे हैं हो रहे है ना ज्ञान हुँ. तो ये किस कारण है कि इसका कर्तृत्व तो किसके कारण है कर्मरूप पंक्ति का अनुसार उत्तर दो कर्म रूप है? हाँ, कर्म रूप रूपाली के कारण है कर्म रूपी अज्ञान है, अज्ञान है तो यह तो क्या लेने ले फिर बताओ इंद्री साबेक्ष ज्ञान के तो जैसे ध्यान देना की ये विविध विषयों के जो ज्ञान हो रहे हैं संसार अवस्था में तो, इन, तो इनके ये, ये, ये इस ज्ञान का जो है तो शुरू देखा जो ज्ञान हो रहा है तो ज्ञान का प्रसार होने पर ही तो हो रहा है तो इनका तो किस कारण है स्वाभाविक है क्या नहीं। कर्म रूप? उपाधि के कारण है नहीं। तो जि, जितना भी आप विषय जि, ज्ञान कर वो तो किसके कारण है कि नैमित्तिक तो है, है उपाधि स्वाभाविक नहीं है स्वाभाविक तो केवल भगवान के अनुभव कर्तृत्व तो है चलिए वही एक समी है ज्ञान प्रसारे तो कर्तृत्व अस्थित हो ज्ञान के प्रसार में आत्मा का कर्तृत्व है ही सच्चा न स्वभाव स्वाभाविक कम वो भी, भी थे। नहीं बल्कि किसके कारण है कर्म के कारण है किसके कारण है कर्म के कारण शरीर इंद्रिय प्राप्त हुआ उस इंद्रिय से ज्ञान का प्रसार होता है चलिए और नीचे जो है ना वो वो अंडरलाइन देखेंगे बंधन का कारण कर्म रूप अज्ञान अथवा अविद्यात्मक कर्म माना गया विशिष्टाद्वीप में यह समय सब परिभाषा बताएंगे बंधन का कारण क्या है अविद्या रूप कर्म तो ब्रह्म साक्षात्कार से अविद्यात्मक कर्म निवृत हो जाने से अब ध्यान देना दे इंद्रिय रूप में कौन कौन है हमारे सामने प्रकृति, प्रकृति. तो देह इंद्रिय रूप में प्रकृति हमारे सामने है तो प्रकृति के साथ संसर्ग किसके कारण हुआ है तो कर्म, कर्म के कारण तो लगाइए ब्रह्म साक्षात्कार से अविद्यात्मक कर्म निवृत्त हो जाने से कर्मूलक मतलब कर्म मूलक या अविद्यात्मक कर्म मूलक प्रकृति के साथ संसर्ग होता है कब नहीं होता है बस क्या होगा अभी जावृत्त हो जाएंगे, तो कर्म के कारण जो प्रकृति के साथ संसर्ग होता है वो हो पाएगा क्योंकि कर्म किस से निवृत्त हुए ब्रह्म साक्षा तो अभी ब्रह्म साक्षात्कार होने पर आरोप मुक्तावस्था में उपाधि रही कौन उपाधि कर्म अच्छा तो ध्यान देना इस प्रकार उपाधि के न रहने ऐसी औपाधिक्व भी नहीं रहता है मुक्तावस्था में औपाधिक कर्तृत्व रहता है नहीं नहीं। और ब्रह्मानुभव के प्रति आत्मा का जो स्वाभाविक कर्तृत्व है ब्रह्मानुभव के प्रति आत्मा का जो स्वास्थ्य वो कभी भी निवृत्त नहीं।, नहीं होता है वास्तव में स्वाभाविक कर्तित्व किसके प्रति है भगवान के अनुभव के प्रति और बाकी सभी स्वाभाविक है ये शरीर इंद्री सप्त गुण रज तो इन गुणों के कारण है जय इंद्रिक कारण है कर्म के कारण है सब विश्लेषण करना है न तो ये है अभी देखो ये अगले पेज पर आइए एक सौ अड़तालीस पेज पर अच्छा यही यही एक सौ सैतालीस पर भी देख लो कोई दिक्कत नहीं सुन लेना लोग आत्मा तो आत्मा में कर्ता माना गया ना आत्मा में कोई कर्तव्य माना गया कर्तृत्व किसम माना गया आत्मा। और कैसा स्वाभाविक अब स्वाभाविक तो माना गया फिर भी जैसे प्रकाश तेज का स्वाभाविक धर्म क्या है प्रकाश तेज का स्वाभाविक धर्म क्या है तेज प्रकाश करता है फिर भी नीला प्रकाश हरा प्रकाश ये सब प्रकाश तीसा कारण है कि स्वाभाविक है तो वैसे ही जो है ना ये जो विभिन्न प्रकार के अच्छे बुरे कर्म हो रहे हैं ये किसके कारण हो रहे हैं उपाधि के कारण हो रहे हैं उपाधि कर्म है कर्म उपाधि है कर्म उपाधि में क्या है उपाधि बन गई कर्म के कारण देगी अच्छा तो सांसारिक कर्मो का करते स्वाभाविक है और ज्ञान के प्रसार का कर सांसारिक कर्म में एक तो देना कि भगवान का अनुभव करना भगवान का और भगवान के अनुभव को छोड़ करके जो जो कर्म हो रहे है कर्म को दोबारा समझो बाबारा समझिए देखो जैसे की सूर्य का प्रकाश सब जगह है दीवार विवाद प्रतिबंधक आपने लगा रखे प्रतिबंधक हटेगा तो सूर्य का प्रकाश सब जगह फैल जाएगा तो कर्म रूप अज्ञान के कारण धर्मभूत ज्ञान संकुचित होकर देवव्यापी हो गया तो यहाँ धर्मभूत ज्ञान निभू है लेकिन प्रतिबंधक क्या गया है कर्म रूप अज्ञान और कर्म रूप अज्ञान यदि निगम हो जाए तो कर्म रूप अज्ञान के कारण ही दे मिला है तो देगा तो धर्म ज्ञान कैसा होगा हो कैसा होगा तो विभु होगा ना तो विभु ज्ञान जो है किसको विषय करेगा ब्रह्म किसको विषय करेगा ब्रह्म का होगा तो जो स्वभाव तो जो ब्रह्म का अनुभव होता है ना तो उस ब्रह्मानुभव का कर्तव तो आत्मा में स्वाभाविक है और वो कब होता है कि जब ज्ञान का प्रसार है स्वाभाविक रूप तो ज्ञान के प्रसार का कर्तृत्व स्वाभाविक ज्ञान के प्रसार का कर्तव्य स्वाभाविक मतलब क्या है ब्रह्मानुभव कर्तृत्व कैसा है स्वाभाविक है ठीक है ये स्थिति तो मुक्त की है अब जब संसार सागर में जन्म मरण हो रहा है तो कर्म वो उपाधि के कारण हो रहा है कर्म के कारण शरीर इंदगी प्राप्त हो रहे हैं तो शरीर इंदगी प्राप्त हो रहे हैं सब कर्म एक ही प्रकार हो के होते हैं गुणों के कारण गुणों के कारण तरह तरह के कर्म हो रहे हैं तो गुणों के कारण जो तरह तरह के कर्म हो रहे हैं इनका कारण क्या इन कर्मों का उपाधि उपाधि है ना उपाधि है गुण है कर्म है सब इसको देख लेना तो अब ये जो ये सब सांसारिक कर्म कहे गए इन सांसारिक कर्मो कर तो एक तो सांसारिक कर्म होकर होकर साधक की स्थिति देख लो आप जो साधक है ना इस संसार में रहते हुए जो साक्षात्कार कर, कर रहा है एक तो मुक्त का मतलब इसकी उपाधि भी निवृत्त हो ही तो संसार में रहते जो साक्षात्कार कर रहा है वो सत्वाद समझाते ज्ञान सत गुण से ज्ञान होता है किसी भी विषय का ज्ञान होगा सत्व गुण से लेकिन सत्व गुण जब उत्कर्ष हो जाएगा तब परमात्मा का ज्ञान होगा है ना तो अब जब परमात्मा का साक्षात्कार होगा तो शरीर रहते इनकी उपयोगिता है कि नहीं है ध्यान में बैठता है मन को लगाता है तो मन भी तो त्रिगुणात्मक ही है ना है ना ये करना उसका धर्म है लेकिन अभी उसकी उपाधि काम कर रही है ना उसको भगवान का अनुभव हो रहा है अच्छी बात है पर यह प्रतिबंधक बना हुआ है तो परमात्मा का जो है ना ये कुछ कुछ प्रतिबंधक बीच में आ जाएगा इसलिए कभी कभी उसका जो है वो भजन ध्यान साक्षात कर चुका है सागर की बात बता रहे हैं अब उपाधि निगृत होने पर पूरा पूरा हमेशा वो कभी हटेगा नहीं जैसे प्रारब्ध के अनुसार वो आ जाएंगे तब भी बाधा आ जाएगी शरीर रहते साक्षात्कार होता है नहीं होता है बाब नहीं पर उसका हमेशा दुख है अच्छा तो अब हो जाएगा हाँ तो वो भी भू का मतलब वो स्वाभाविक कर्तृत्व तो जैसे नयायिक मत में आत्मा करते स्वाभाविक है सभी प्रकार के कर्मों का कर्तव्य स्वाभाविक है और शंकर मत में सभी प्रकार, के प्रकार का कर्तृत्व कैसा है उपाधि ब्रह्मा कहे। है ब्रह्मांड लोग कर्तव्य स्वाभाविक है बाकी कैसा है इसीलिए बहुत सारे जीवन मुक्त जो है भगवान का गुणगान करते जीवन मुक्त क्या है जिनकी उपाधि निपरीत हो गई है वो भी भगवान के लगाई रहते हैं वो कैसा भगवान भी स्थित है चलिए एक ये देख लेना बहुत लोग जो है ना आत्मा करता है इसके लिए क्या दृष्टान देते है ना <hankulate> <ने? ये। hank appetizer> तो अब कहते हैं कि आत्मा ना तो मरती है और ना ही मारी जाती किसी के द्वारा है यही है ना आत्मा ना तो मारती है और ना ही मरती है ना नी आत्मा किसी को मारती नहीं है ना हन्य मतलब मारी भी नहीं जाती किसी के द्वारा <hankgrunts> तो हम बताया था ना इसको तो ये बताया था इसके द्वारा लोग ये सिद्ध करते हैं कि आत्मा जो है करता नहीं है तो हमने आपको कहा था कि आप बाजार से मिठाई ले आइए तो हमको तो खाने के लिए मैं कहूँगा मैं नहीं खाता अगर यहाँ का बना हुआ भोजन खाने लगे तो आप लोग क्या शंका कर सकते हैं कि अभी कहा था हम नहीं खाते फिर खाने लगे फिर इसका क्या निष्कर्ष हुआ तो नहीं खाते यहाँ खाते तो वैसे ही वहाँ हनन क्रिया का कर निषेध किया गया है किसका निषेध किया गया हनन क्रिया के मतलब कि हनन क्रिया का कर्ता नहीं है हनन क्रिया का कर्म नहीं है हनन क्रिया के कर्ता के और हनन क्रिया के कर्म का निषेध किया गया ना तो वहाँ हनन क्रिया के कर्ता का निषेध किया गया कि सभी के प्रकार के कर्तव्य को निषेध कर दिया गया सीधी बात है सभी प्रश्नोपर में करता आया है सब हर्ता साक्षात ब्रह्मसूत्र है ऐसा थोड़ा आगे ध्यान देना संख्या एक देखना आत्मा संघ रहित है असंगो ही है ना आत्मा असंग है तो लोग कहते हैं कि आत्मा में कुछ भी नहीं है तो भी नहीं है तो देखो संका, आत्मा संघ रहित है असंगो ही है। इस श्रुति के बल से हम आत्मा में कर्तित्व स्वीकार नहीं करते हैं जो असंग है असंघ का मतलब उसमें कुछ भी नहीं है आत्मा का कर्तित्व स्वीकार करने पर उस वचन की क्या गति होगी शंका समझे समाधान देखना आत्मास्वरूपता शुद्ध ही है स्वरूपता कैसा है वह कर्म कृत प्रकृति संसर्ग के कारण संसरण करता है कर्म के कारण प्रकृति के साथ संसर्ग हो गया प्रकृति क्या है ये इंद्र के बाद शुद्ध शरीर भी तो रहता है प्रकृति तो उसके कारण ही संसर्ग होता है ना एक योनी से दूसरी योनि, एक, एक, एक लोक से दूसरे लोग चलिए आत्मा स्वरूपता शुद्ध ही है वह कर्मकृत प्रकृति संसर्ग के कारण संसरण करता है इस कारण से संसरण कैसा है औपाधिक है है ना और आत्मा स्वरूपता कैसा है असंग है असंग असंग किया पुरुष स्वरूपता कैसा है, हुँ, हुँ. है। इस वचन से स्वरूपता शुद्ध आत्मा कही जाती है क्या कही जाती है स्वरूपता शुद्ध किंतु श्रुति सिद्ध स्वाभाविक कर्तृत्व का निषेध इसके द्वारा नहीं होगा क्या श्रुति सिद्ध स्वाभाविक कर्तित्व का निषेध इसके द्वारा और देखना श्रुति सिद्ध आत्मा के विशेषण उसकी असंगता के विरोधी नहीं है तो असंगता के विरोधी कौन है औपाधिक कर्तृत्व तो भोक्तृत्व तो सुखित्व जो तो औपाधिक है ना वही असंगता का विरोधी है तो असंग कहने से उनका ही अभाव होगा श्रुति सिद्ध वस्तु का अभाव आगे आइए अगले पेज पर देखोग सौ अड़तालीस कर्ण नहीं है इसमें मोटे क्षोरो लिखा है वो देखिए दृश्य से अग्रया बुद्धिया बुद्धिया तृतीया एक वचन है है ना तो तो ध्यान ना सूक्ष्म बुद्धि से देखा जाता है सूक्ष्म बुद्धि से परमात्मा का दर्शन किया जाता है तो, तो, तो, ये किसमें होती है? तो उसका मतलब करन करना चाहिए मन क्या यहाँ पे कर्म और शरीर उंग मनोवीर यज करण प्रारभ दे तो यहाँ पर क्या स्पष्ट रूप से मन को क्या कहा गया कर्ण तो वो करता हो पाएगा नहीं हो पाएगा अच्छा अब थोड़ा सा यहाँ ये 150 में चलो इसको बाद में बता देंगे 150 को ये 150 को बता देंगे सब प्रकार का कर्तृत्व तो जीव में कैसा है परमात्मा के अधीन 600 छह सौ लो पे देखिए छह देखेंगे ज्ञान आत्मा का स्वाभाविक वो अंडरलाइन जो है ज्ञान आत्मा का स्वाभाविक धर्म होने के कारण नित्य धर्म है ज्ञान आत्मा का स्वाभाविक धर्म होने कारण कैसा है सुख दुख आदि आत्मा के स्वाभाविक धर्म न होने के कारण अनित्य धर्म या प्रकृति संसर्ग से जो सुख दुख प्राप्त हो रहे हैं नित्य है क्या स्वाभाविक नहीं है ज्ञान आत्मा का स्वाभाविक धर्म होने के कारण नित्य धर्म है सुख दुख आदि आत्मा के स्वाभाविक धर्म न होने के कारण कैसे धर्म है वे केवल से उत्पन्न नहीं होते कौन शुभ दुख केवल आत्मस्वरूप से उत्पन्न नहीं, बल्कि प्रकृति के संसर्ग से होने वाले कर्मों से उत्पन्न होते हैं कर्मों भाई अच्छे कर्म में तो क्या होगा और खराब कर्म है तो? तो और ये कर्म किस किस किस कारण हो रहे हैं बोलो एक कसम की बोलो प्रकृति के जय इंद्र रूप में परिणत प्रकृति के साथ संसर्ग है ना तो प्रकृति के संसर्ग से होने वाले कर्मों से क्या होता है प्रकृति से क्या लेना है यहाँ पर आपको है ना आत्मस्वरूप इनका साधारण कारण है किनका सुख दुख का का और कर्म कैसा कारण कारण है है आया अब उन कर्मों का भी क्या है? जीव का प्रकृति के साथ संसर्ग सुनो तो जीव का प्रकृति के साथ संसर्ग क्या है उन कर्मों का असाधारण कारण है ना और जीव मतलब प्रकृति के साथ संसर्ग होने पर जीव क्या करेगा उन कर्मों को करेगा और उन कर्मों से क्या होंगे सुख दुख अब ध्यान कर्मों का भी कारण क्या है जीव का प्रकृति के साथ संसर्ग और संसर्ग होने से क्या करता है कर्म है। और कर्म होने से फिर ना प्रकृति के साथ संसर्ग हो जाता है चक्र चलता रहता संसार का चलिए कर्मकृत प्रकृति के संसर्ग से धुनमुक्त होकर कर्मकृत मतलब कर्म जन्म कर्म से जन्म क्या है प्रकृति के साथ तो कर्मकृत प्रकृति के संसर्ग से म्यूर मुक्त होकर रहित होकर परम ब्रह्म और उसकी विभूति सकल पदार्थ परम ब्रह्म और संपूर्ण जगत का ऐसा है उसका विभूति है अर्जुन ने रूप से दर्शन किया ना सबका कि परम ब्रह्म और उनकी विभूति भूत सकल पदार्थों को विषय करने वाला किसको किसको विषय करने वाला विभूति रूप सकल पदार्थ को और पर विषय करने वाला कौन होगा बोलो ज्ञान कौन होगा ग्यान? तो नीचे लिखो ज्ञान लिखा नहीं किसकी में विषय करने वाला कौन है और कैसा ज्ञान होगा परोक्ष ज्ञान के साक्षात्कारात्मक ज्ञान साक्षात्कारात्मक ज्ञान होगा या अपरिछीन होगा व्यापक साक्षात ज्ञान कैसा है साक्षात्कारात्मक तो उसका विशेषण क्या है अपरिछिन्न है और वो चूँकि परमात्मा को विषय कर रहा है तो वो ज्ञान भी कैसा होगा आनंद देखो जो अनुकूल वस्तु की स्मृति कैसी होती है सुख रूप है ना और की स्मृति कैसी होती है तो आनंद रूप परमात्मा को विषय करने वाला ज्ञान भी आनंद रूप हो जाएगा फ्री हो जाएगा तो यही जीव का स्वाभाविक धर्म है ये क्या है हाँ मतलब आत्मा का स्वाभाविक धर्म ये है और प्रकृति के साथ संसर्ग होने से वो अपने को कर वो जो है न देव को आत्मा मानकार और संसार के साथ संबंध जोड़ता है उसका संबंध केवल किससे है परमात्मा से अब आइए हमने यहाँ पर अब हम सोचते हैं कि पाठ में चला जा सकता है ग्रंथ में अब कुछ पूछना हो तो पूछ लो अभी मतलब दो प्रकार का कर्षित हो गया ज्ञान के प्रसार का कर्तृत्व कहो अथवा कहो ब्रह्मांड लोग कर्तव्य कैसा हुआ सारिक कर्मो तो और जो जो इंद्री साफे का प्रसार होता है तो इंद्री के प्रसार का और तो कर्तृत्व औसारिक कर्मो अब औपाधिक और स्वाभाविक को औपाधिक को थोड़ा समझाना है है ना औपाधिक को समझाना है की उपाधिक औपाधिक कर्तव्रमक से भेद नयायिक से भेद क्या हो गया की यहाँ पर सांसारिक कर्मों कर्तृत्व औपाधिक मान लिया हमने सभी कर्मो कर्तृत्व स्वाभाविक है औपाधिक तो अब इसमें औपाधिक कर्तृत्व को समझाना है औपाधिक कर्तृत्व को समझा दे पर ग्रंथ में चलेगा पाठ है ना यह समझना जरूरी था इसके लिए कुछ पूछना इसी से भी हाँ कुछ पूछना और बोलना ये कह सकता है कोई मतलब कर्तृत्व होने से बंधन हमेशा बना रहेगा ये मतलब नहीं है कर्तृत्व होने से हमेशा कर्ता बना रहेगा ये कोई कह सकता है बंधन होने से बंधन नित्य बना रहेगा ये प्रश्न होता है बंधन स्वाभाविक होने से बंधन हमेशा रहेगा तो बंधन को कोई भी स्वाभाविक अब कर्तृत्व को स्वाभाविक मानने से बंधन बना रहेगा क्या कर्तृत्व स्वाभाविक होने से वो क्या है किसका स्वाभाविक कर्तृत्व है ब्रह्मांडो का कर्तृत्व है तो इस कर्तृत्व स्वाभाविक होने से वो क्या करता रहेगा सदा कर्म का नो करता रहेगा सीधी बात है यदि सांसारिक कर्मों करते स्वाविक होता तो हमेशा सांसारिक कर्मों होकर सुखी दुखी होता रहता सुख दुख का माना है क्या नहीं नहीं माना है सीधी बात है ये तभी जो है ना अभी नया के अभी थोड़ा औपाधिक कर्तृत्व को थोड़ा समझाना रह गया है फिर इसके बाद ग्रंथ में चलेगा तो ध्यान रखना स्व जिस प्रकार पिता की संपत्ति को प्राप्त करने में पुत्र का सहज अधिकार होता है वैसे आत्मा का सहज अधिकार क्या है परमात्मा का अनुभव करना परमात्मा का उसमें बाधा का क्या गई है ये अनादि कर्म रूप ज्ञान, जिसके कारण देव इंद्री के साथ संसर्ग हो गया तो देव इंद्री के साथ संबंध होने से क्या है कि मिथ्या ज्ञान हो गया मिथ्या ज्ञान क्या है देव आत्मा मानना ऐसा ज्ञान है यथार्थ ज्ञान है तो देव आत्मा समझ लिया तो फिर क्या है की फिर इसकी तो संसारिक सुख सुविधाओं को व्यक्ति क्यों अर्जित करता है आत्मा के लिए अर्जित करता है देव के लिए अर्जित करता है तो ये अनादि रूप अनादिकारूप के साथ संसर्ग हुआ इससे क्या हुआ मिथ्या ज्ञान होने लगा मिथ्या ज्ञान क्या हुआ देखो आत्मा समझना ये भी मिथ्या ज्ञान है दूसरी बात है, जो वस्तु अपनी नहीं है उसको अपनी समझ लेना जो वस्तु परमात्मा को छोड़ कुछ अपना है यदि परमात्मा को छोड़ कुछ अपना होता तो हमेशा अपना साथ रहता हमेशा अपना जन्म जन्म कितने जन्म हो गए पर कोई अपने साथ है साथ कौन रहता है हमेशा तो जो वस्तु अपनी नहीं है उसको अपनी समझ लेना यह कैसा ज्ञान है ये भी क्यों हुआ है देह इंद्री के साथ संसर्ग होने से मतलब एक तो देहात बुद्धि हो, तो हो, हो गई और दूसरा क्या हो गया असुखी पदार्थों में सुखीजत बुद्धि असुखी पदार्थों में सुखीजत बुद्धि हो गयी और तीसरा कि ब्रह्मत्मक पदार्थों को स्वतंत्र मान देना ब्रह्मात्मक पदार्थों को ब्रह्मात्मक मतलब ब्रह्म में आत्मा नियंता नियंता का क्या है है क्यों अंता प्रविष्टा शास्त्रा जना नाम सर्वात्मा भगवान कहते हैं सर्वात्मा है और सर्वात्मा का लक्षण तैत आरणक में किया है अंता प्रविष्टा अंत प्रविष्टा शास्त्रा जना नाम सर्वात्मा सर्वात्मा को क्या कहती श्रुति अंता प्रविष्टा शास्त्रा अंदर प्रविष्ट होकर सब पर शासन करने वाला सर्वात्मा है अंदर प्रविष्ट होकर के सब पर सबका नियमन करने वाला सबका पर सर्वात्मा कहा गया है सबकी मन बुद्धि का, का प्रेरक है तो ब्रह्मात्मा का है ब्रह्म आत्मा नियंत्रण यश से तो सब पदार्थों का नियंत्रता कौन है तो ब्रह्म आत्मा नियंत्रता यश से सा ब्रह्मात्मा का ब्रह्म जिनका नियंत्र है उनको क्या कहेंगे ब्रह्म जिनका स्वरूप है ऐसा यहाँ परिभाषा नहीं कही जाती शमत में मत ब्रह्म आत्मा स्वरूप आत्मा नियंत्रण तो जो ब्रह्मात्मक पदार्थ मतलब ब्रह्म के अधीन जो पदार्थ है उनको स्वतंत्र मान लेना अनाधी कर्म रूप ज्ञान से ये उपाधि प्राप्त हुई है ना जय इंद्री के साथ संसर्ग वायित होने से अयथार्थ ज्ञान होता है क्या तीन प्रकार के यथार्थ ज्ञान एक प्रति तो को आत्मा समझना और दूसरा क्या अशोक पदार्थों में सोखी चतु बुद्धि जो वस्तु अपनी नहीं उसको अपनी मान लेना और तीसरा क्या हो गया कि ब्रह्मात्मक पदार्थों को स्वतंत्र मान लेना मानेंगे तो इसके साथ में क्या दिखाई देगा तो कोई विवाद ही नहीं रहेगा तभी तो सब ब्रह्मी तो है गोपी दही बेचने जाती है तो बोलती कृष्ण लो उसका कहना गलत नहीं है वो कृष्ण को ही सब में देख रही है दही कृष्ण है भी नहीं है दही ले लो वो बहुत वो सिद्धावस्था उसकी है वो पगली नहीं है वो तो सिद्धावस्था लोग दृष्टि से पगली सकते हैं बिल्कुल ठीक है वो दही बेच दही बेचना बेचने दही को छोड़कर नहीं कृष्ण नहीं लो कृष्ण नहीं लो कृष्ण तो को ही सबने देख रही है वो तो ब्रह्मात्मक पदार्थों को स्वतंत्र समझते है तो ये दही है दूध है अलग अलग और भगवान को सबने देखना तो ये सब अनादि कर्मू अज्ञान दे इंद्री के साथ संबंध हो गया उदि से उस कारण ये देहात्म बुद्धि हो गई, असुखी पदार्थों में सुखियत बुद्धि हो गई, और ब्रह्मात्मक पदार्थों को स्वतंत्र मानने लगे इसलिए सब समस्या है, है ना अब ये साधना करके ये सब ये सब हट जाए क्या देहात्म बुद्धि असुखी पदार्थों में सुखियत बुद्धि और ये सब हट जाएगी तो फिर क्या आएगी सब में ब्रह्मांड होने लगेगा तो ब्रह्मांड नो करते स्वाभाविक माना गया एक बार थोड़ा औपाधिक बता करके अब पाठ चला देंगे ओम पूर्ण पूर्णमीलमायण देख फिर यही एक पेज तो फिर चल जाएगी बिल्कुल दादा ईश्वर महाराज तथा कीतन कल मेरी बात कर रहे हैं तो विशेष कल रहेगा को वर्णन कर रहे हैं मन से कोई कोई नहीं नहीं नहीं नहीं है भी भी अपने घर में कुछ अभी समझ समझ ये इस पाठ में उपजोतित ग्रंथ विशिष्टा द्वैत वेदांत विस्तृत विवेचन चौखंबा प्रतिष्ठान दिल्ली से प्रकाशित है